सूत्र बताता हूँ सूत्र क्या करता है लेकिन पूछा बंद हो गई लिखो वाम शशो औतोम सशोह औतोम सशोह वाम सशोह दो सूत्र है एक औतोम ससोह दूसरा है।, है वाम शशो ससोह वामी कितने सूत्र है पहला क्या है दूसरा है औतुम तीसरा है ये तीन सूत्र क्या करते हैं लिखकर दिखाओ वृत्ति याद है तो वृत्ति लिखे तो यह नहीं तो क्या करते हैं पुस्तक तो खुलना नहीं याद नहीं तो कोई बात नहीं पुस्तक तो नहीं करना कहीं याद नहीं सभी पुस्तक देख रहे हैं वाम ससोह पहले औतम ससोह वाम ससो वामी तीन सूत्र हैं कितने लिख सकते हैं हाथ उठाओ संभावना लेख सकते हैं कितने पाँच अच्छा चलो ठीक है लेकिन किसको लिखना पड़ेगा ना राम शब्द में लगे सूत्र दिखाया दिखा पहला शब्द सूत्र है क्या है औतुम ससोह पहले सूत्र आया इस पुस्तक में इसमें पहले क्या बताया था वाम ससोह वाह हो स्त्री शब्द को ये आदेश होगा एम सस पते विकल्प से वहा हम ससो हम स्त्री शब्द के यंग विकल्प से यह नद्य संख्या से कोई मतलब नहीं किस किसने लिखा यंग विकल्प से किसको होता है हरि हरिशब्दार राम शब्द नहीं लिखा है हम <laughs> सस्पर यंग विकल्प होता है तो हरि शब्द में लगा राम शब्द में लिखना चाहिए ना किसको होता है लिखे स्त्री हम सस्प रहते विकल्प होगा नहीं तो विकल्प दूसरा है औतम आ होता हम सस पर हमस संबंधी अच रहते आकार एकादेश होता है किस किसने लिखा तो एकादश नहीं लिखा आकार होता है गो तो शब्द का हो जाता है किसने लिखा है गो तो शब्द का होता है एम सस्पर में हो तो आपने देखा है नहीं एक भी नहीं लिखा ओकार के बाद हम सस्पर अच हो तो दोनों ओ और आ दोनों के स्थान पर आदेश होता एकादेश होता है और वामी वामी सूत्र मैं बताया था नदी संज्ञा के लिए तीन चार सूत्र है वो क्रम से याद रखे तो अपने आप आ जाएगा पहला सूत्र क्या है नदी संज्ञा करने के लिए स्त्रियाख्य नदी उसमें पूरा जितना है आया इकारांत तो उकारांत तो हो स्त्री आख्य कौन से नित्य स्त्रीलिंग हो नित्य स्त्रीलिंग इकारांत तो उकारांत की नदी संज्ञा होती है उसका निषेध करने की सूत्र आया ने अंग अंग स्थानावस्थिक यंग उभंग की जहाँ स्थिति हो जहाँ यंग उभंग होता है तो यंग उभंग की स्थिति जहाँ हो ऐसा जो इकारांत उकारांत शब्द है स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग हो स्त्री शब्द से भिन्न हो तो उसके विकल्प से ए, उसकी नदी संज्ञा नहीं होगी उसके बाद आएगा वामी, तो वामी वामिक जहाँ जहाँ निषेध है तो वहाँ विकल्प करना आम पर रहते इकारांत उकारांत हो नित्य स्त्रीलिंग हो स्त्री से भिन्न नित्य स्त्रीलिंग में यंग स्थिति होने पर आम पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा उसके बाद क्या सूत्र ए गीति रस्व्यंगीति हृस्य में जो आमी करता है उन कर गित से वही करेगा सब गीत पर रहते और ह्रस्वस्या ह्रस्वी करांत कालिंग में तो गीत पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा है और अभी तो नया नया है अभी काल पढ़ा है कि दो ना वामी काल या है ना नहीं तो लघुगंधी पूरा होने के बाद वामी और वाम ससो इसमें तो बड़ा कठिन है वामी और वाम ससुर फिर अवतम ससु और कठिन है, वाम ससु फिर अवतम ससो है कठिन ना क्योंकि लिखा है तो किसको नहीं लिखा है नद संज्ञा विकल्प करता है यंग विकल्प होता है बस लिखना चाहिए हरिशौध को या राम सौद को लिखना किसको यंग होता है श्री शब्द और स्त्री शब्द द अभी तो समय चल जाएगा उसकी परीक्षा फिर करेंगे आगे <laughs> पूरा कर देते अभी क्या शब्द चलेगा सूत्र <laughs> नहीं पूछते शब्द क्या <laughs> क्रोष्ट तक उसको थे आगे क्या नहीं पता है क्या शब्द है <laughs> क्रोस्ट्री <laughs> क्रोस्टू शब्द है क्रोस्टू कृष्ठ शब्द का स्त्रीलिंग में जो चलाएंगे स्त्रिया स्त्रीवाची क्रोष्ठ शब्द रूपम लबते हाँ त्रिजंतवत कृष्ठ आया था कि स्त्रिया स्त्रीवाची कृष्ठ शब्द त्रिजंतवत रूप लबते दिया कहाँ दिया सर्वस्थान अचहल कुछ दिया कुछ नहीं कहीं भी हो त्रिवाची कृष्ठ शब्द वो तो कृष्ण शब्द को त्रिजंत वूप हो जाएगा कृष्ण शब्द के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग करेंगे <स्ट्रीशंत्था> त्रिजंत शब्द बहुत है धात्री ज्ञात्री आदि शब्द है कर्त आदि तो स्थानांतरतम अर्थ साध्य से लेकर के कृष्ठ शब्द प्रयोग होगा क्या शब्द कृष्ठि क्या शब्द इकारांत या उन्त ऋकारांत है आगे से तो लगेगा ते स्त्रीप सूत्र में कितने पद है पहला पद क्या है तीन बालक बता दो नकार कहाँ से आया नोटागम हो गया अच्छा है? रिद अरे न ये अर उन्नासी को उन्नासी हो गया ये ऋण न बहुत सन ऋण ने ब्यो दो पते ऋण ने ब्यो गिफ्ट ऋदमते भी हो नानते भी हो स्त्री में गिप है क्रष्टि शब्द रिकारांत से उससे हो जाएगा क्रोष्टि रिकारांत आगे गिफ्ट करेगा रहेगा ई लसक को था हलंतम ई रहेगा और री के बाद ई रहेगा तो क्या सुत लगेगा ई कौन से लगेगा क्या हो जाएगा क्रोष्ठी क्रोष्ठी शब्द ई कारांत हो गया गुरु ई कारांत होने से ये ज्ञान है क्या कृष्ण शब्द है ज्ञान तो कोई शब्द गया था क्या हैं? क्या संदेह है ना गौरी और कोई शब्द गया था ज्ञान तो तरी तंत्र तरी गौरी शब्द है क्रोष्टि गौरी बथ गौरी का जैसे रूप में का कृष्टि बनिया ऐसे बन गयाांत ई कारांत हो गया इ कारांत से इसकी नदी संज्ञा होगी कृष्ठ शब्द की नदी संज्ञा होगी नित्या विकल्प देखो दो चार लोग बोलते हैं और किसके मालूम नहीं क्रोष्टि शब्द ई कारांत हो गया स्त्रीलिंग है और गौरी बता कह दिया गौरी शब्द की नदी संज्ञा होती है हाँ किसको आ, आता है बोलो जोर से गौरी शब्द की नदी संज्ञा होती है क्या है। किस किसूत्र से हाँ इसको बोलने में भाई आल से क्या सूत्र है कुष्टि शब्द की नदी संज्ञा होगी किस सूत्र से नदी का कार्य पहले क्या होगा अम्बार तो नदी और हर्ष पहले हो जाएगा कहाँ लगे है सूत्र समुद्धि में क्या रूप बनेगा हे है गौरी का क्या बना था हे गौरी कृष्टि क्या बनेगा हे हाँ डरती जोर से बोलो है हाँ सो लोप करने के लिए कोई सूत्र है क्या लोप का क्या है समुद्धि नहीं हल्ञाभ्यो दीर्घा आ शु में क्या रूप बनेगा गौरी का क्या माना था विसर्ग था इसका क्रुष्टि क्या क्या बनेगा क्रोष्टि औ में क्या बनेगा क्रुष्ट हो, हो जाएगा आगे जस में क्रुष्ट संबोधन में हे आगे हे कृष्टिय द्वितीय बोलो क्रुष्टि जोर से बोलो आता है तो तृतीया बो, बोलो इति बोलो इति इति तृतीया क्या बोलते हैं तृतीया में ती दीर्घ है क्या रसोई ती दीर्घ है कोई कहते नहीं रस्सो बोलते हैं तृतीया तृतीया नहीं तृतीया तृतीया बोलो नहीं इति कृष्ठभ्यामती क्रस्ट विसरके के क्रस्ट फिर बोलो नहीं चतुर्थी बोलो चतुर्थी चतुर्थी पहले बोलो विचार के बोलो नहीं वा अग् भ्रू सर्दे है। भ्रू श्रीवत। ये भ्रू शब्द तो धातु नहीं किन्तु अचिष्णु धातु भ्रुवाम यंग उभंग होता है यंग उभंग से यह उभंग होगा उभंग होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द तो नदी संज्ञा होनी चाहिए किंतु उभंग होने पर नदी संज्ञा का निषेध हो जाता है किस सूत्र से मैं यंग उभंग स्थाना वस्त्री नदी संज्ञा निषेध होने पर फिर कहीं नदी संज्ञा करने के लिए विकल्प करने के लिए अब कोई सूत्र है कहाँ करेगा गीती ह्रस् गीत पर रहते और आम पर रहते गीत पर रहते और आम पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा होगी किस शब्द की हाँ वो कोई पूछा था उसमें क्या आमी में के? श्री शब्द के लिखा है स्त्री शब्द नहीं कहता सूत्र कोई आमी में किसने लिखा है श्री शब्दों को विकल्प से नदी संज्ञा इ कारण तो कारण तो हो स्त्री शब्द से भिन्न नित्य स्थिति हो यंग वंग की स्थिति होने पर आम पर रहते विकल्प से क्या होगी नदी संज्ञा और गीत पर रहते नित्य नदी संज्ञा विकल्प से नदी संज्ञा सु का लोप होगा ग्ञन तो नहीं है भू का रात शब्द है लोप नहीं होगा प्रथमा क्वेश्चन क्या बनेगा भ्रू विसर्ग बोलो अवान पर उभंग हो जाएगा भ्रू बनेगा बोलो भ्रू हो इति सं संबोधन में ए भ्रूँ यस होना नहीं अंबारस नहीं, नहीं गना संज्ञा है नहीं बोलो तो संबोधन फिर हे संबोधन भ्रुव ऊ हाँ तृतीया कौन है भ्य तृतीया फिर बोलो भ्रुवा दे देखो मैं कहा था भ्याम भिस व्यस जब आएगा थोड़े उस समय साधु जैसे बोलो क्या बोलना जोर से डरने का है सरल है ना नहीं फिर बोलो भ्रुवा यहाँ विकल्प से नदी संज्ञा नदी संज्ञा होने पर आठ आगम हो जाएगा रूपा बनेगा उब हो जाएगा भ्रुवई और नदी संज्ञा नहीं हो तो भ्रुवई दो बनेगा भ्रुवई दो भ्रुवा और भ्रुवा हा दो नहीं हा दो बारदी बनेुवा बने भ्रुवा भ्रूण भ्रूणाह बोलो ष्टी फिर बोलो सप्तमी एक वो कितने रूप में चतुर्थी एक वजह कितने षष्टी बहुजन हुए हाँ पर जा बने ना वहीं रूप केवल बोलना शुरू से जो दो रूप जा मना हाँ बोलो भूल हम्मे स्वयंभू पुंब स्वयंभू शब्द ज्ञानता नहीं स्वयं भू नदी संज्ञा अच्छा वहाँ भी उभंग होता है अच्छी सुधार तो भुवम उभंग और, और सूप्य से यण प्राप्त है किंतु निषेध होता है यण कि शुद्ध से न भू शुद्धि यण नहीं होगा तो उभंग रहेगा उभंग होने से नदी संज्ञा नहीं होगी तो चतुर्थ में नदी संज्ञा गिति त्रिलिंग शब्द हाँ चतुर्थी चतुर्थ्यंत हो जाएगा विकल्प शिव दि संज्ञा अंगीति रोज रामी में वामी लगे आ नहीं है कि इसके पास प्रमाण देख लो देख लो रूप चंदी है देख लो देख लो हम को मालूम क्या रूप रु, क्या है एक हाँ तो इसलिए पुम्बत दे दिया स्वयंभू पुम्बत पुलिंग में स्वभु शब्द आया था ना उबंग हुआ हाँ ठीक है बोलो रुपये इसके कुछ कार्य नहीं उभंग हो जाएगा यौन को यौन को निषेध करेगा न भू तो उंग हो जाएगा आजादी भी होती रहते समय बोलो स्वयं भू स्वयं भुव। भुव। ए। ए स्वयं भुवम भू स्वय भुवं de आगे ससरी शब्द वहन के लिए सस्री रिकानंद रिकानंद होने से ये सूत्र प्राप्त होता है जैसे कृषि शब्द में लगा था ऋण्यो गि प्राप्त है किन्दु उसको निषेध करने के लिए सूत्र है न षट सस्रादिभ्यी नट संज्ञक शब्द हो और सस्रादि शब्द उनसे स्त्रीलिंग में गीप नहीं होगा टाप भी नहीं होगा शश्री शब्द रिकारंत है तो शस्त्र उनसे गीप प्राप्त था किस सूत्र से निषेध होगा किसे तो क्या शब्द रहेगा स्वस्थी ये श्लोक है स्वशा तिस्त ना दुहिता तथा सप्त्य सस्र्या उदाहता याद यादे किसको इसलो क्या हाँ यादे तो ऊपर बोलो नीचे नहीं दे नीचे क्यों दे दो बोलो याद है नहीं जिनको याद है बोलना बोलो ससा कि मेरे को तो याद नहीं खाली मुक्के कर देते सुन कर के अलग बोलने के पड़ेगा तो बोल सकते हो ना बोलो नहीं ना इधर है कहीं अलग बने के लिए बोलो नंदा अच्छा शस शब्द से गिफ्ट होगा ना नहीं नहीं होगा रूप बन गया ससा ससा में आकार कहाँ चाहेगा कोई बताओ शश शब्द है के? पहले दीर्घ हो जाए सीधा हो जाए अनंग अनग किशोद तो से होगा रुद्ध सनस पुरुदों ने अच्छा अनगों से फिर दीर्घ करने के लिए आप त्रिन तिर और आने पर श्री अगर राहू क्या सो तो लगे आप रुद लगे आप रीतों की सनस गुण हो जाएगा दीर्घ होगा किशो तो से हाँ श्वसा बोलो श्वशा शशा रो संबोधन है शशा क्या संबोधन देकर वाला ना क्या मैंने क्या शशा विशर्ग हे शशह क्या सत्र रूप हे हाँ आगे वहाँ क्या रितों की सवरा स्थान में गुण हो जाएगा सुखा लोपन पर रेप विसर हो जाएगा हे स्वस हे ससारो हे स्वसारू। आगे द्वितिया में बोलो ससारम हाँ ससारम ससारो शश्री ही ससरा बोलो ससु रात सस्य ससु सस्री सीत ससु सस्रीभ्या सस्री नाम सप्तमी ससरी शस्रू सी माता पितृवत माता बोलो मृ म संबोधन हे हे मात बोलो दिवस ने क्या बनेगा मातर या मातर मातर दीर्घ नहीं होगा हाँ द्वितीय में मातरम बोलो मात्री नौकार होगा नहीं, नहीं तृतीय मात्रा द्यौर गौ गोहवत द्यो शब्द उकारांत है से गो शब्द द्यो शब्द बराबर है गो शब्द का प्रथमा क्वेश्चन है क्या मानता गौ द्यो का बनेगा द्यौ बोलो द्यौ दयावो इति प्रथमा है हाँ द्याम ना, द्याम अवतोम सच लगता है द्याम द्याव द्याीया आगे दवा देवा द्योभ्याम द्यो भी दे हो क्या सूत्र लगेगा हैं? ऐसी घोलो दे हो द्यो भ्याम क्या षठी बोलते हो हाँ बोलो पहले क्या है दियो हो ओस हो देवो हो दयावो द्यो उस अबादेश करो देवो हो दे वहाँ भी क्या बनेगा देवा देवाम क्या बनेगा देव आम फिर बोल सा देवो देवान देवी देवो सस्ती बोलो आगे रई शब्द है रई शब्द को आकार आदेश होता है कब रायली आकार हो जाएगा राह बन जाएगा बाकी आजादी में रई अगर आजादी प्रत्यायेगा ऐसे लगाना बनेगा राह बोलो रायौ इति हो गया। अगेन नौर ग्लौ ग्लौ जैसे बनाते नौ बनेगा औंत शब्द विसर्ग होगा नौ हो बोलो नऊ नाव नाव इति हे नउू नाभि ना ना, ना ना इति ना इति अजंत स्त्रीलिंग ओं नृतावसने